नमस्ते दोस्तों मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए हे व पड़वे थी पहलू मरून और पड़वे थी पहलू मरू नौ जिरे के माने बीजे तनोपास हेमाशा पूरा गरबेर केवा थे पहलू नमस्कार आप सुडे रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ एम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं आज संडे हैं और एक बज चुका है एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अनुभवी व्यक्तियों की बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी उसकी जो है एक लर्निंग मिल जाती है हम कुछ सीख जाते हैं कुछ प्रेरणा लेते हैं तो ऐसे ही कुछ आज के इस शो में होने वाला है तो आइए हमारे साथ सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए नलिनी जी हैं जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 40 से 43 साल तक उन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है तो हम उन अनुभवों को सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से नलिनी जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्ते मैं बम्बई की रहने वाली हूँ और बम्बई में मेरे पिताजी राइटर भी थे कांग्रेस में काम करते थे तो उन्होंने नेहरू के साथ सुभाष बोस के साथ बहुत काम किया कांग्रेस में तो मुझे भी बचपन से स्टेट पे जाने का बहुत छोटी थी जय हिंद बोलने का ऐसा एक्सपीरियंस स्टेज का एक्सपीरियंस मुझे हो गया फिर उनके साथ में रही मेरे पिताजी इतने इन्वॉल्व थे सब राजण में तो फिर मेरा कुछ ऐसा सब आ गया कि मैं कार्यकन्या गुरुकुल में पाँच साल पढ़ी नान जी कालिदास मेहता कार्यकन्या गुरुकुल है वहाँ पाँच साल पढ़ी और पाँच साल में मुझे वहाँ बहुत सीखना मिला वहाँ से क्योंकि मुझे पूरा फ्रीडम था और वो गुरुकुल भी बहुत अच्छा था फिर मैं बंबई में आ गई बंबई में आने के बाद मैंने कॉलेज भी ज्वाइन की और मेरे आने के हिसाब से मैंने सर्विस भी ज्वाइन करनी पड़ी मुझे तो मैंने सर्विस ज्वाइन की वहाँ इसलिए मैं सोलह सा, सत्रह साल से मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली कॉलेज और सर्विस दोनों साथ में कर ली मैंने मुझे बहुत बचपन से मेरे पिताजी के हिसाब से के क्या कुछ मालूम नहीं मुझे पोएट्री लिखने का बहुत शौक था पहले तो मैं छोटी थी क्या पोएट्री है वो मुझे मालूम ही नहीं थी मैं लिख देती थी और मेरे एक टीचर मुझे बहुत सपोर्ट किया और बोला के ये तो पोएट्री है फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया स्टोर करना शुरू कर दिया उसको और ये जब भी मैं कॉलेज में या स्कूल में मेरी पोएट्री पढ़ती थी तो सब मुझे हुआ हुआ करके मुझे सपोर्ट करते थे <laughs> फिर मैं आगे वहाँ मुझे मेरा जल्दी नहीं हुआ है मुंबई में, में, में ग्यारह साल का एक्सपीरियंस था और मेरे पास जजेस स्कूल ऑफ आर्ट का ड्राॅइंग का है फिर में बम्बई में थी तब कांग्रेस हाउस में, में लाठी बाला चारा सिखाने जाती थी तभी मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी <laughs> और मैंने वहाँ पोयट्री भी लिखी पेपर में भी लिखती थी नेहरू के एक्सपायर होने के बाद जो मैंने लिखा था वहाँ जन्मभूमि तो सर्विस मिल गई वहाँ भी इतना एक होता था गरबा डांस और मुझे पहले से ही शौक था उसका तो मैं भी उसको गरबा डांस वगैरह कराती थी क्योंकि हिंदी में रत्न हूँ संगीत भी एग्जाम भी मैंने दिए या संगीत ड्राॅइंग लिखना वो मेरा हॉबी हो गया सोइंग भी मेरा हॉबी है मैं अभी भी मैं अपना सब सिलाई वगैरह अपने हाथ से ही करती दी हूँ ये सब हो गया यहाँ मुझे भी एक्सपीरियंस बहुत मिला मेरे ससुराल वाले भी बहुत पढ़े लिखे और ऐसे थे उसका सपोर्ट भी मुझे बहुत मिला फिर यहाँ आके मैंने पहले एक पेपर में अपनी पोइट्री लिखी और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा नौ सर्टिफिकेट थे इससे मुझे पहले से जल्दी स्कूल में मिल गया स्कूल में मैंने सब काम किया फिर मैं अपने जो नाच बोलते जो उसमें मैंने काम किया तो मेरा ये स्पीच देके मुझे ड्रामे में चांस मिला तो मैंने आरके जो यहाँ बड़ा है से से मैंने कम से कम की, की, मैं मैं पोएट्री लिखती थी, थी पोएट्री फर्स्ट आती थी मैं नहीं गाती थी मगर मेरे स्टूडेंट जो थे वो गाते थे मैं उसको बताती देश प्रेम की होती है कोई भगवान की होती है सब मैंने मुझे लगा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा नौ सौ से हजार तक तो पोइट्री लिखी हुई है मेरी मैं कब पहले देती थी अभी मेरा थोड़ा बंद नहीं हुआ। लिखने का बंद नहीं हुआ है है बाहर देने का बंद हो गया मेरा और ये हुआ फिर मैं जब बंबई में थी ना तो वैजंती माला के दिए के, मेरे पास ड्राइंग और मराठी मराठी बेसिकली मैं ज्यादा मराठी नहीं जानती हूँ वहां ड्रॉइंग सीखने आते थे वहां भी मेरे गुलाब ब्रोकर करके बड़े पोइट है जिसने अलाबली करके जो उसकी पोइट्री लिखी थी वो भी मेरे साथ है और ये बड़े बड़े वो ट्यूशन क्योंकि मुझे ट्यूशन की जरूरत थी यहाँ आ गई यहाँ भी मुझे बहुत सारा फिल्म मिल गया और यहाँ भी मैंने पोएट्री लिखना शुरू किया ड्रामे में काम किया और जो बोलते हैं ना लाइव कमेंट्री देने का वो भी मेरा एक नाम था पहले कि लाइव कमेंट्री देने में मैं बोल सकती हूँ गुजराती हिंदी और ये लाइव कमेंट्री देने में काम किया अभी मैंने गरबा डांस किया यहाँ भी मेरा बहुत अच्छा तो है दूसरा तो लास्ट <laughs> में मैं प्रिंसिपल बनी और रिटायर होने के बाद भी एक स्कूल ने मुझे बुलाया था वहां भी मैं प्रिंसिपल बनी जब मेरे मेरे हसबेंड का लीलावती में ऑपरेशन हुआ तब मैं प्राउड नहीं करती हूँ मगर देवानंद और उसके भाई विजयानंद थे ए लीलावती में किसके साथ नहीं बोलते थे सिर्फ मेरे साथ क्यों मेरे साथ इतना बनता था मुझे नहीं मालूम वो तो बहुत बड़े थे फिर भी उनका बहुत बनता है यहाँ भी इतने बड़े बड़े डॉक्टर है मैं ले सकती हूँ उसको भी मेरे साथ बहुत पड़ती है वो मेरी एक ईश्वर की देन है ये सब बड़े बड़े लोग मेरे साथ बोलते मुझे भी अच्छा लगता है शायद वो भी कौन से हिसाब से बोलते हो तो मुझे मालूम नहीं क्या है उसको मेरे साथ कोई भगवान की देन है क्योंकि वो सब बड़े बड़े मेरे साथ इतने अच्छी तरह से रहते हैं और बैठो बात करो वहाँ भी वो बड़े बड़े एक्टर थे वो भी मेरे साथ बोलते है मैं ईश्वर की देन मानती हूँ मैंने ड्रामा में काम किया और गरबा डांस कराया मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है और बच्चों को कराया भी है पोएट्री लिखती हूँ और सब भी क्या बोलू मेरे अभी भी मेरा हिस्सा तो काम चालू ही है मैं अपने माइंड और बॉडी को कभी रिलैक्स नहीं होने देती सब चालू ही रखती हूँ इसलिए तो मैं शायद अभी तक 77 सेवन में चल सकती हूँ अच्छा बोल सकती हूँ सबको मिल सकती हूँ नलिनी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह के आप मल्टी टैलेंट जो आपके अंदर है अलग अलग विषय को लेकर आपने काम किया उसके बारे में आपने अपने विशेष जो अनुभव है वो सजा किया है जैसे कि आप स्क्रिप्ट लिखते हैं पोएम लिखते हैं पोइट्री लिखते हैं और ड्रामा भी कराते हैं गरबा भी सिखाते हैं बहुत सारी जो बच्चों की कला जो है उनको किसी भी तरह से एक मंच देने का काम भी आप करते हैं बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं उन्हें भी अच्छा लगा है और आप जो लिखते हैं कहीं न कहीं लोगों को भी वो पसंद आता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी वाह मिलती है तो आइए आगे बढ़ते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में नलिनी जी से बातें कर रहे हैं 77 ओल्ड लेकिन एंड एक्टिव अभी भी अच्छी तरह से चल फिर सकती हैं और बातें कर रहे हैं आप सभी के साथ में आप उनको सुन रहे हैं तो आइए नलिन जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की हमारे एजुकेशन फील्ड में आपने त्रियालीस साल काम किया है मुंबई में ग्यारह साल और यहाँ पर मेरे से बत्तीस साल हो गए आपको गुजरात में और एजुकेशन फील्ड में जैसे कि इतना अच्छा अनुभव आपके पास है तो वर्तमान समय को देखते हुए एजुकेशन फील्ड में किस तरह के बदलाव आप देखना चाहते हैं या क्या बदलाव होना चाहिए या क्या मिसिंग डायमेंशन है उसके बारे में बताइए मेरा अनुभव ऐसा है जो लैंग्वेज में मैं अभी पहले बोलती हूँ मैं जो लैंग्वेज में पहले जो पोइट्री थी या लेसन थे इससे अभी ये और से नहीं है क्योंकि पहले ऐसा था कि कुछ नॉलेज उसमें ज्यादा मिलता था अभी मैं देख रही हूँ तो इससे नॉलेजेबल नहीं है दस लेसन आते हैं उसमें दो से तीन लेसन होता है कि बच्चों को ज्यादा सीखना मिलता है पोइट्री भी इतनी ईजी होती है पहले जो उसमें डीप होता है ऐसे ऐसा नहीं है अभी ऐसा मुझे लग रहा है फिर वो मैथमेटिक्स वगैरह तो वो बदला बदल तो बदल नहीं जाता है मगर उसकी मेथड बदल गई है वो मेथड अभी मुझे नहीं अच्छी लगती क्यों नहीं अच्छी लगती है ज्योमेट्री वगैरह में लर्न बाई हार्ड ओनली। वो क्या सिर्फ याद करते है बच्चे कितना याद कर सकेंगे वो नहीं ज्यादा याद सकेंगे इससे वो ड्रॉ करके जो करेंगे उसमें अच्छा है साइंस भी अच्छा है साइंस भी आगे बढ़ रहा है मगर साइंस का जो अभी मोबाइल वगैरह में जो उपयोग हो रहा है वो उल्टा हो रहा है क्योंकि बच्चे को ज्यादा ये नहीं कि उसमें क्या सीखना मिलता है क्या करना मिलता है कुछ दूसरा देख लेते हैं और दूसरा ही अपने जीवन में उतार लेते हैं इसलिए ये सब अभी जो समाज में चल रहा है ना वो बुरा बढ़ रही है ऐसा मुझे लगता है फिर सोशल स्टडी में तो कुछ बदलाव नहीं आ है तो अभी वो तो ऐसा ही चलेगा मगर मैं ऐसा सोती हूँ की जो पढ़ाते है पहले के टीचर थे मैं क्योंकि टीचरों को दोष नहीं देती हूँ पहले के जो टीचर थे में जो आत्मीयता थी भावना थी वो भी मुझे थोड़ी कम दिखाई देती है क्योंकि ऐसा लगता है वो सब एक बाजू रह गया पैसे को माल मिल गया इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए मगर अभी होगा भी नहीं क्योंकि समाज ही ऐसा चल रहा है क्योंकि अभी हम फॉरेनर बड़े हमसे आगे है साइंस में आगे सब में आगे मगर उसको छोड़ के हम उसकी जो वो जी रहे हैं खाने पीने में कपड़े में वो अपना रहे हैं वो बुरी बात है हमको अपनाना चाहिए मैं ना नहीं बोलती सच्ची बात अपनाओ तुम बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाओ जो माँ भी ऐसा ही कपड़ा पहनती है तो बच्चे को पहनाएगी माँ भी ऐसा बाहर का ही ऐसा चालू खाना खाते है तो बच्चा भी खाना खाएगा जो अभी बच्चे ऐसे सीखेंगे तो आगे जाके तो क्या करेंगे मगर अभी पूरा समाज बदलने में देर है और ये समाज ये धर्म वाले ही बदल सकते है जो धर्म है धर्म का प्रचार करते है अभी उसमें भी बहुत बुराई है हम देखते है नहीं ऐसा सब नहीं है धर्म तो अच्छा ही है धर्म को अपनाने वाले कैसे वो देखना चाहिए और वो जो प्रचार कर रहे हैं उसे समाज समाज बदल बदल बदल बदल सकता है शिक्षण नहीं नहीं नहीं सकते समाज को बदल नहीं सकते को बदल नहीं सकते को को हम आदमी किसी को नहीं बदल सकते जे चल रहा है सबके माइंड को बदलना चाहिए जब माइंड को बदलेगा तब हार्ट बदलेगा हार्ट का बदलेगा तो बॉडी बदलेगी वो तो बात ही है नलिनी जी बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि वर्तमान समय में किस तरह की बातें हो रही है और शिक्षा जगत में जो बातें धीरे धीरे जो चेंज अप हो रहा है कहीं ना कहीं हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं जो हमारी भारतीय ओरिजिनल पहचान है उसको गुम करते जा रहे हैं वो आपने बताया और बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल आपने बताया कि जैसे हम लोग पहनावा माता पिता पहनते हैं तो बच्चे भी पहनेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है आ, उन चीजों को बनाए रखना है जो हमारी भारत की संस्कृति है सभ्यता है और इसके लिए आपने बताया कि हमारे मन में विचारों में बदलाव आना चाहिए जिससे हमारा दिल बदलेगा और फिर हम अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे आइए आगे बढ़ते हैं और बात बाकी अच्छी बातें हो रही है और नलिनी जी वैसे संगीत के साथ भी इनका काफी रुझान है गीतों को लिखना या सुनाना भी उनका जो चलता रहता है तो मैं चाहूंगा कि एक आध गीत जो आपको बहुत अच्छी लगता है पुराने फिल्म गीतों में से कौन सा एक गीत जो आपका पसंदीदा है उसको थोड़ा सा गुनगुना दीजिए तेरा मन दर्पण कहे लाए मन ही हमारा दर्पण मन दर्पण है तो मन से ही हम सब देख सकते है साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंद कभी तो समी पर बैठे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं नलिनी जी से 77 रनिंग में भी एंग, एंग, एंग, एंग एक्टिव है और अभी भी लिखते हैं अच्छी अच्छे गीत जो है वो अपनी हॉबी है उनकी लिखना और मैं चाहूँगा कि हम लोग ऐसे अगर कुछ हॉबीज अपने जीवन में बना के रखते हैं तो जैसा जैसा उम्र बढ़ती है तो हमारी कलाओं के साथ जुड़ा होता है तो फिर हम लोग एक्टिव रहते हैं कई बार होता है कि व्यक्ति अपने जो हॉबीज़ हैं उसको छोड़ देता है जैसे हॉबीज छोड़ देता है एक्टिव नहीं होता है तो फिर उसके पास बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं और वो चल फिरने में असमर्थ होता है तो हमें अगर चल फिरने में सामर्थ्यता रखनी है एक्टिव रहना है लॉन्ग लास्टिंग रहना है तो हमें अपने हॉबीज़ के साथ ज़िंदा रहना होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में नलिन जी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं कभी खुशी कभी गम ऐसा सिचुएशन तो हम सभी लोग फेस करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका जो सबसे ज़्यादा संघर्षमय वाला जो समय है वो कब और किस लिए था संघर्ष वाला ऐसा तो मैं संघर्ष को माइंड नहीं करती क्योंकि जो भी आता है आता है मैं भगवान के नाम पे छोड़ देती हूँ और शायद एक ही कलाक में या थोड़े थोड़े समय में वो बंद हो जाता है और होता है मैं एक बात आपको कहने भूल गई शादी से पहले की बात करती हूँ खुल्ला मत शादी से पहले मैं ट्यूशन में जा रही थी मेरे घर और ट्यूशन वहां तो घर पे जाना पड़ता है तो ये जन्माष्टमी का था और बच्चों का एग्जाम था तो मैं जा रही थी तो बीच में जे जे हॉस्पिटल आती वहाँ मेरी बस रुक गई तो मुझे लगा की मुझे बैठने की सीट नहीं मिल गई तो मैं आगे बैठ गई आगे बैठ गई तो फिर इतनी धमाल हो गई थी हिंदू की क्योंकि वो मुसलमान एरिया था मुसलमान की इतनी धमाल हो गई तो सब ऊपर से वो बॉटल या पत्थर वो फेंकने लगे तो मैंने पिताजी ने कांग्रेस में तो उसने बताया था कि उसको ऊपर कुछ आए तो अब नीचे बैठ जाए नीचे बैठ जाए तो हमारे ऊपर से चली जाएगी तो पूरे बस में वो हॉलीडे था स्कूल में रजा थी तो एक छोटी सी बच्ची शायद दस साल की होगी वो दौड़ के मैं, मुझे लेडीज देख के मेरे पास आ गई अपने बुक वगैरह छोड़ के चंपल भी छोड़ दिया उसने बस में और आगे से पीछे आ गई मेरे और सब उतरने लगे मैंने देखा ये तो धमाल हो गई है फिर मैं बैठी थी तो इतना बड़ा पट्टा आदमी काला काला इतना देखने से डर लगता है उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोले कि तुम नीचे उतरो ये हमको हम अम तो बस जला रहे है तो मैं तो उसके साथ मैं तो जो भी होना होगा होगा हो तो मैं नीचे उतर गई नीचे उतर गई तो सब मुसलमान एरिया थे तो मैं वहां खड़ी हो गई वो मेरे साथ बच्ची थी मैंने पर्स बर्स मेरी संभाल ली और ये बच्ची थी मेरे साथ घर वालों की भी मालूम नहीं ट्यूशन वालों की भी मालूम नहीं मैं बीच में ही थी और तभी तो कोई नहीं था कि मैं किसी का कॉन्टेक्ट कर सकू फिर क्या हुआ कि वहां बैठी थी तो सब पत्थर डाल के पीछे आ जाते थे तो मुझे मुझे भी पत्थर लग सकता था तो वहां से दो तीन लेडीज आ गई और मकान भी इतना अभी तो मकान वो टूट गया है मकान भी साथ आके अभी टूट जाएगा फिर देखते तो देखने में लेडीज अच्छी होगी मैं नहीं बोलती हूँ बस देखने में वो लगती थी, तो फिर बोले कि आप ऊपर चले आओ यहाँ तो आपको लग जाएगा ये, मतलब जो भी होने वाला तो होगा तो मैं उसके साथ ऊपर चली गई ऊपर जाने लगी ऊपर तो फर्स्ट फ्लोर पर एक लेडीज ने गुजराती में मुझे बोला घर में मेरे घर में आ जाओ तो मैं वो लड़की को देख उसके घर में चली गई फिर उसने बोला की आप ऐसा करो बेंगल बेंगल निकाल दो आएगा तो मैं बोलूँगी तो वो मेरी बहन है सिस्टर है मेरी वो मुसलमान थी फिर उसके ऐसा था उसका असवन भी नहीं था बच्चों को लेने गया था फिर मुझे बोले कि तो हम अपनी बारी मेरी टूट गई पकड़ के बैठोंगे तो शोर बैठोंगे तो मैं बारी पकड़ के बैठ गई बारी पकड़ के बैठ गई तब इंदिरा जी थे तो उसने को छुकम दे दिया कि फायरिंग करो तो मैं बारी में से देख रही थी तो सामने के बिल्डिंग में एक चौबीस पच्चीस साल का लड़का देख रहा था बारी में से उसको गोली लगी गोली लगी वो मेरे सामने नीचे गरा फिर वो मैं भी थोड़ी उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी शायद अट्ठारह उन्नीस साल की होगी फिर उसने क्या किया कि वो जो जिससे घर में रही थी उसने मुझे चाय पिलाई सब कराया मैंने चाय पी रखी फिर उसके हस्बैंड आ गए उसने बोला कि चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ छोड़ देता हूँ मैं नहीं मैं अपने घर पे नहीं जाऊँगी मेरे साथ ये छोटी बच्ची है उसको छोड़ के मैं अपने घर पे जाऊंगी फिर उसे उसने छोटी बच्ची को अपने स्लीपर दे दिए फिर मैंने टैक्सी करके छोटी बच्ची को छोड़ा वहाँ वहाँ छोड़ा फिर वो ट्यूशन वाले बोले के टीचर मेरी तो एग्जाम है कल चलो मैं आपको भी पढ़ा देती हूँ तो उसको भी पढ़ा दिया मैं ऐसे पांच घंटे ऐसे बाहर रही फिर मैं घर पे पहुंची पूरे रास्ते मैं काच वगैरे पूरे रास्ते में फिर मैं घर पहुंची सब घर वालों को मालूम हुआ कि मैं कहाँ थी और कैसी थी <laughs> ऐसा है ये ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं तो जीवन भर याद रहते हैं कैसा कुछ हो गया ऐसा तो जीवन में आता ही है बचपन थे तब भी आता है सब था मगर मैं ऐसे अभी तक भी ज्यादा माइंड नहीं करती हूँ और उसको याद भी नहीं रखती हूँ याद रखने से हमारे मन में आते रहते हैं हम दुखी हो जाते हैं सैड हो जाते हैं तो उसका क्या उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है तो उसको छोड़ देना चाहिए होता है दुख और सुख सबके जीवन में आते हैं वो बात बराबर है मगर उसको ज्यादा टाइम अपने मन में रखने से हाँ, सुख के पलों को हम याद करते हैं मगर बहुत याद करने से ऐसा भी होता है कि पहले हम सुखी थे अभी ऐसा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहले तो कितने आनंद में रहते थे घूमते थे नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो है नलिनी जी ने अपना मुंबई का एक्सपीरियंस शेयर किया जहाँ पर दंगल हुआ था और उस बीच में वो घर से ट्यूशन के लिए जा रही थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो बीच में फंस गई और वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ वो हमने सुना कई बार हमारे जीवन में इस तरह की कट्टी मिट्टी यादें बनी रहती हैं और कुछ यादें रहती हैं कुछ याद भूल भी जाते हैं तो वही ये आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत ही अच्छी बातें सुन रहे हैं और 77 रनिंग में भी यंग एंड एक्टिव है और अपनी अनुभव को हमारे साथ सजा कर रही हैं नलिनी जी आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है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 बहुत ही अच्छी बातें सुन रहे हैं और 77 रनिंग में भी यंग एंड एक्टिव है और अपनी अनुभव को हमारे साथ सजा कर रही हैं नलिनी जी उनसे बातें करेंगे हम लोग उनके टूरिज्म के बारे में जैसे कि अभी जो देश विदेश में उनका जो है यात्रा हुआ है घूमने का उनका मौका मिला था वो घूम रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने टूरिज्म के बारे में हमें बताइए मैं पूरा शायद पूरा इंडिया घूमी हूँ लास्ट में आप सिंगापुर भी गई हूँ और ये नेपाल वगैरह सब गई हूँ मुझे यहाँ शिमला कुल्लू मनाली बहुत अच्छा लगा फिर मुझे नेपाल बहुत अच्छा लगा मुझे सब प्लेस अच्छे लगे भारत के बारे में मैं ऐसा कहूंगी कि बहुत आगे बढ़ा हुआ है वो तो है क्योंकि मैंने सिंगापुर वगैरह देखा उसमें क्लीननेस ज्यादा थी और ये सब उसके रहने करने का तो स्टाइल अलग होता ही है ठीक है सब अपना अपना बोलते हैं हमारा देश अच्छा है मगर फिर भी मैं देखूं कि हमारे देश में जो एकता है एकता याने हम जाते दिल्ली बहुत बार जाए फिर भी वहाँ जो पंजाबी वगैरह थे हमारे साथ इतने घिल के रहते थे फिर वो शिमला कुल्लू मनाली गए सब अलग अलग गए सो भी इतने लोग अपना घूल मिल के रहते क्योंकि हमारे तो इतनी पतरंगी प्रजा है कितने लोग कितने उसके अ, रीति रिवाजे हमको मालूम नहीं पड़ता और उसके बोलने के तरीके भी अलग अलग होते हैं फिर भी वो इतने आत्मीयता से मिलते हैं कि हमको लगता है कि नहीं ये हमारा देश है क्योंकि हम एक है जो बेलते हैं वो एक हमारे देश में ही ऐसा मिलता है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं इतने इतना घूमी ना तो फिर ऐसा ही आइए बैठिए कुछ नाश्ता पानी वगैरह नाश्ता पानी का प्रॉब्लम नहीं रहता है कि हम किसी के नाश्ता पानी करने जाते ऐसा नहीं सिर्फ बोलना और प्रेम से बोलना वही सच्ची बात है किसी को भी मिलो किसी को मिलो पैसा और खाने पीने की महत्व नहीं है मगर दिल से बोलने का ही पूरा महत्व है और हम जा भी गए मैं दिल्ली तो कम से कम तीस बार गई हूँ बिजनेस के हिसाब से गई घूमने के हिसाब से गई मथुरा देवी भी गई वो सब है तो उसका नहीं मगर वो सब आइए बैठिए वो ऐसा ही बोलने का वो हमको लगता है कि नहीं वो है हमारे यहाँ हाँ। जो पहले बोलते थे पहले भी था पहले तो ऐसा था कि चलो आइए बेटे जो भी आ गए तो उसको खाना पीना ऐसा थे अभी शायद नहीं है मगर आइए बैठिए और पानी पिए वही बड़ी बात है वही बड़ी बात है कि हमारे में जो एकता दिखाई देती है वो मुझे तो ऐसा दिखाई दिया यहाँ मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि अलग अलग जगह पे आपने घूमा है दिल्ली है बतौरा है या फिर नेपाल वग़ैरह घूमा तो सबसे ज़्यादा जो जगह आपको घूमते वक्त जो जगह पसंद आ गई है उसके बारे में बताइए और क्यों पसंद है मुझे नेचरल के हिसाब से शिमला अच्छा लगा क्योंकि माँ उसमें जो कुदरती कुदरत देखनी मिलती है हमको वहाँ देखने मिलती है क्योंकि आदमी तो सब जगह है मगर जो कुदरत है आबू में भी गए तो आबू में भी जो सीन था वो भी मुझे अच्छा लगा so, सोसाइट सीन होता है राइज होता है तो वो भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि जहाँ भी मैं ऐसा नहीं बोलती कि मुझे ड्रॉइंग का शौक है मैं ड्रॉइंग ज़्यादा जानती हूँ ड्राॅइंग अभी भी करती हूँ मैं मगर मुझे जो कुदरत की है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है जहाँ मुझे कुदरत देखना मिलती है गांव है गांव में पशु पक्षी है छोटे छोटे ये है वो आकाश है आकाश और धरती का मिलन है वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे आर्ट का सबसे ज़्यादा शौक है और मैं जैसे स्कूल आर्ट की स्टूडेंट भी हूँ और मैं स्कूल में भी ड्रॉइंग भी पढ़ाती थी तो मुझे जो नेचुरलिटी हुई कुदरत देखने जहाँ मिलती है वो मेरी बेहद प्यारी नलिनी जी आपने बताया कि आपको कुदरत का जो नज़ारा है जो सीन सिनरीज है, जो हरियाली है उसको देखना आपको पसंद आता है और जहाँ भी इस तरह का कुदरती नज़ारा है वो आपको अच्छा लगता है ये आपने बताया आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हम लोग बातें कर रहे हैं नलिनी जी से जो 77 रनिंग है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं अभी भी अपने हॉबीज़ को बनाए रखी हैं तो मैं चाहूँगा कि आ, हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का मिलना होता है तो आप एज ए टीचर भी रहें और एज ए आर्टिस्ट के रूप में भी आपने किया है तो अलग अलग लोगों से आपका मिलना हुआ शुरुआत में आपने बताया कि कुछ फिल्मी हस्तियां भी आपसे मिली और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद कुछ लोग हमारे जीवन में याद रह जाते हैं तो क्यों याद रह जाते हैं ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा कौन व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे थे और क्यों मैं शादी से पहले कांग्रेस भवन में सिखाने जाती थी बच्चे थे और हम वॉलेंटियर बन गए थे वॉल्टियर से तब तो हमारा एक ग्रुप था तब मैं पहले नेहरू जी से मिली सब नेहरू जी को सलाम चाचा हाथ मिलाने जाते थे सब डर रहे थे मैं पहले गई नेहरू जी से हाथ भी मिलाया और नेहरू जी से हाथ मिलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने रोई पकड़ी है और इतने अच्छा मेरे मुझे लगा पहले बचपन से मैंने नेहरू जी का प्रभाव मेरे पर बहुत पड़ा देखने में भी और वो बच्चे बच्चे थे हम फिर भी हमारे बच्चे के साथ नेहरू जी हमारे बच्चे के जैसे ही रहे थे तब वो मुझे मिले फिर आगे जाके मैं जब पढ़े करती थी तब न्या गुरुकुल में नानजी कालिदास मेहता उनका गुरुकुल चल रहा है अभी सब वो नहीं रहे मगर उसका अभी जो हैंडलिंग कर रही है वो हमारी फिल्मी स्टार जूही चावला कर रही है क्योंकि वो हमारे मेहता परिवार में उसने शादी की है जय मेहता करके और नाजी कालिदास के लड़के का लड़का उसके साथ हमारे कास्ट का है वो भी मगर वो चला रही है वहां भी उसकी जो एक्टिविटी और रानजी कालिदास का जो देखा मैंने तो वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे मगर बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना उसको कैसा सपोर्ट करना उसका कैसा ध्यान रखना वो उसको देखकर मुझे लगा कि नहीं ये आदमी कुछ है कि उसके उसको देखकर हम कुछ कर सकते हैं फिर यहाँ तो मेरा फिलिय सब कवि भगवती कुमार शर्मा है प्रिय है उसके साथ मिले वो भी मुझे अच्छा लगा फिर ऐसा कोई नहीं मैं बोलती हूँ ठीक है फिल्मी अस्या तो आती है उसका तो प्रभाव रहता ही है क्योंकि हम उसको बड़े कलाकार मानते हो देखने भी अच्छे हो और मैंने देखा कि वो कलाकार होते है तो जो दिखाई देता है वैसे नहीं है वो हमारे जैसे ही रहते हो और हमारे जैसे ही होते हैं, तो वो भी अच्छे मगर अभी अपनी लाख तो मेरा मेरा हस्बैंड मेरे लिए बड़, बड़ा है <laughs> बड़े रहेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से आपने अपना बचपन से लेकर अब तक की जो लोगों से आपकी मुलाकात हुई उनसे आपको जो प्रेरणा मिली उनसे जो खुशी मिली वो आप अपने शब्दों से हम तक पहुंचा। थैंक यू सो मच तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया सभी को याद किया आपने आइए आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रुमा नाइनटी पॉइंट फोर पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कर रहो The beat. दे बहुत दिया देने वाले ने तुझको आ चल ही न कमाए तो क्या की दे देंगे दुख कब तक भर मुखे ये चोर कब तक भर मुके ये चोर अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर कब रो के रुकी है समय की न घबरा के यू गिला मत थी बहुत दिया धन्य वाले ने तुझको हाँ चल ही न थमाए तो क्या दे बीत गए जस ये दिन रहना बाकी भी कट जाए तुम नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग नलिनी जी से बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अलग अलग लोगों से उनका मिलना और फिर कुछ यादें उनके पास है जो हम तक पहुंचा रहे हैं तो आइए अब जानना चाहूँगा मैं कि हमारे जीवन में हमारा डेली रूटीन जो है वो बहुत काम करता है हमारा जो फूड है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आपका दिनचर्या और आपका खाना क्या है जबान ऐसी चीज़ क्योंकि अलग अलग खाने का तो मन सबको ही होता है और खाते भी रहते हैं मगर फिर भी मैं जंक फूड को अवॉइड करती हूँ नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है मैं जो देसी फूड है या वेजिटेबल्स है उसको मैं खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं नहीं कहती हूँ कि मैं कम खाती हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहती हूँ मेरे हिसाब से ही मैं खाती हूँ फिर फिर भी मुझे ज्यादा खाना और ज्यादा सोना वो दोनों अच्छा नहीं लगता है और जो हमारा इंडियन फूड्स है वो भी मैं ज़्यादातर पसंद कर रहती हूँ खाती हूँ मैं नहीं ऐसा नहीं हूँ ब्रेड भी खाती हूँ वो भी मगर शायद चार पाँच छः महीने में एक बार मैं टेस्ट करती हूँ ऐसा नहीं करती हूँ खाती तो हूँ मगर दूसरा कुछ मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ और पसंद भी नहीं करती हूँ मैं इंडियन फूड ही ज़्यादा पसंद करती हूँ उसमें वेजिटेबल ज़्यादा पसंद करती हूँ और सादा वही ही खाना पसंद करती हूँ आपको जो है घर का खाना ही पसंद है और जंक फूड आप एवॉइड करते हैं और ज़्यादा सोना ज़्यादा खाना इसको भी आप एवॉड करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता तो हूँ हमारे खास जो विद्यार्थी मित्र हैं उन्हें इन सारी चीज़ों को याद रखना होगा ताकि वो अपने जीवन में अच्छा करें तो एक अच्छे विद्यार्थी को किस तरह से अपना डेली रूटीन बना के रखना है और कौन कौन सी चीज़ों पर उसका ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बताइए डेली रूटीन में तो हम खाते पीते बोले हैं मगर कुछ ना कुछ काम में एक्टिव रहना है फिर है कि एक्टिव रहने के हमारे जीवन के साथ हमको भगवान को भी याद करना है भगवान को हम घर पर बैठ कर भी याद कर सकते हैं मगर हम मंदिर क्यों जाते हैं कि मंदिर जाने से हम वो मूर्ति को देखते हैं मूर्ति को देखते हैं तो हमारा माइंड वो मूर्ति के सामने रहता है मूर्ति के सामने से रहने से हमारा वो पिछले का वो बाजू में क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है वो सब हम भूल जाते हैं इसलिए हमारा रूटीन काम तो सब खाना पीना नाना धोना सब तो होता ही रहता है सिर्फ अप हमारी जो एक्टिविटी है वो भी चालू रखनी है और सबको अच्छी तरह से मिलना जुलना चालू रखता है आदमी के साथ भगवान को भी मिलना चाहिए मैंने कहते कहती भगवान के पास जाने के बाद हम भगवान के हो गए और भगवान हमारा हो गया वो तो मैं नहीं मानती हूँ मगर फिर भी क्या है मंदिर क्यों बनाए एक मूर्ति बना दी मूर्ति बना दी तो मूर्ति के सामने हम देखते रहते हैं तो हमारा माइंड उसके साथ रहता है उसके साथ रहने से हमें हम सब ये दुनिया में क्या होता है या सब भूल जाते सिर्फ पाँच मिनट भी भूलेंगे न तो हमारे दिल और मन को शांति मिल जाएगी हमारा माइंड शांत हो जाएगा जब माइंड शांत हो जाएगा तो जीवन में शांति मिल जाएगी जी मन एकाग्र करने का एक सुंदर टेक्निक आपने बताया जब भी आपको टाइम मिले पाँच या दस मिनट जो है आप कहीं भी बैठ सकते हैं मंदिर में जा सकते हैं मूर्ति को देखकर एकाग्र हो सकते हैं और उससे आपको शांति मिलेगा ये आपने व्यक्त किया आपने भावनाओं को तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो उन सारे लिसनर्स को आप क्या बताना चाहेंगे राजस्थान तो मैं से वहाँ जाती हूँ उदयपुर गई हूँ रतलाम गई हूँ और ये सीनाथ जी का मंदिर है वहाँ भी मैं तो बहुत बार गई हूँ साल में हम दो तीन बार जाते हैं राजस्थान अच्छा है ऐसा मैं नहीं बोलती मैं तो कोई प्लेस इंडिया का बुरा बोलती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है इसलिए बुरा नहीं है प्लेस बुरा नहीं होता है आदमी के पर डिपेंड होता है वहाँ के आदमी कैसे है क्योंकि प्लेस तो क्या है मकान है जीवान है ये है नदी नाले सब है इसका तो कुछ नहीं है मगर पहले वह रतलाम गए थे ना उससे अभी ये सब मकान वगैरह सब बदल गए जैसे सब जगह पे बदल जाते हैं पहले ऐसा नहीं लगता था पहले विलेज जैसा लगता था अभी बड़ा शहर लगता है उदयपुर भी ऐसा ही है कि बड़ा शहर जैसा लगता है वो इसलिए क्या अभी ये टेक्निक आती है ये होती है तो अभी हमारे गांव ने मगर बड़े बड़े शहर बड़े बड़े मकान एजुकेशन सब उसमें सब बढ़ गया यानी हमारा भारत आगे प्रगति तो कर ही रहा है तो उसमें कुछ ये होता ही नहीं कि नया क्या नहीं हो रहा है इसलिए मेरे मुझे भारत के बारे में पूछो ही नहीं मैं भारत को इतना मैं ये कहती कि मेरा अगला जन्म भी भारत में ही हो ऐसा सोचा जी नलिनी जी आपने अपने अनुभव राजस्थान और भारत के बारे में बताया कि किस तरह का आज वर्तमान परिवेश है उसके बारे में आपने बताया और चलिए जाते जाते मैं कहूंगा सभी सुनने वालों को एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे मैं यू कहूंगी एजुकेशन बढ़ाओ मगर अपना संस्कार मत भूलो अपने संस्कार के साथ जो हमारा संस्कार है उसके पकड़ के रखो आगे बढ़ो ऐसा नहीं है फॉरन की जो हमारे फॉरनर है उसके भी अपनाओ मगर क्या करो उसकी अच्छी बातें लो उसकी सब देख के देख के हम जो अभी चल रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं मगर मेंटली और हमारा ये है डाउन होता जाता है ऐसा नहीं हमारे संस्कार हमारे वो तो आगे रखो जो बुराई और सच्चाई और बुराई को देखो बुराई को छोड़ो और सच्चाई को अपनाओ वही जीवन है दूसरा तो कुछ नहीं <laughs> चलिए नलनी जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आप अपने भावनाओं को अपने शब्दों में अपने विचारों के साथ जोड़ते हुए हम तक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए थैंक यू सो मच आपका भी आभार भी मानती हूँ क्योंकि आपने मुझे मौका दिया मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ मगर जो मेरे भी, मेरे विचार है वो किसी को भी मिले या दूसरों के विचार भी मुझे मिले तो अपनी जिंदगी संवारने का मौका मिल सकता है तो मैं आपका आभार मानती हूँ मधुबन का आभार मानती हूँ और धन्यवाद देती हूँ चलिए श्रोताओं आज के सलामी जिंदगी में बस इतना है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ और हाँ सलामी जिंदगी में जो भी बातें आपने सुनी हो तो मैं चाहूंगा जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो उसे जरूर अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों के साथ भी उन चीजों को शेयर कीजिए ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते खमा सा सुनते रहो मस्कर, रहो